छठी भूमिका वाला वो ऐसा बोलो अब छठी में जब पहुंचे तब पहुंचे चौथी में तो पहुंचे पहली वाला जो नहीं है वो पहली में पहुंचे पहली वाला दूसरी में दूसरी वाला तीसरी में तीसरी वाला चौथी में चौथी में पहुंचने के बाद प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध होता है तो उसी में संतुष्ट होता है और लोगों को लाभ ज्यादा होता है आ निवृत्ति प्रधान होता है ना तो फिर पांचमी छठी बूंद जो है ना बूंद बिंदु को लहर देखकर मजाक करती परपोटू आ वही परपोटू कह भाई मारो तो हमें छुटकारो थे जरा हवा झोंको पे तो जय त्या किथड़ाशो ये न तरंगो एम पाचा परपोटा थे बधा जयटसे तय तुम अंत हो समाज बहु पदवीओ है उजड़ाओ है सत्ताओ है तो मुक्ति मैं बहु प्रयत्न कर बहु धन है सतपात्रो दान करने सत्पात्र कूपात्र विचार करते कहीं ना ने, ने तो धन त्याग मेहनत तो नहीं करते तो फन वासना त्याग करी पे तो बाह्य त्याग और आभ्यंतर त्याग बे त्याग करवा पड़े जेन पास धन सत्ता नहीं बाह्य त्याग तो करने फास्तलू जाए के में जो निर्धन है निरसत्ता है निश्चित सत्त है सत्ता रहित है और विवेकवान है तो उनका तो ज्यादा भाग्य है उसकी गति ज्यादा है बाहर से लिखेगा कि वो ऊंची पदवी है उनको ऊंचा पद है दूसरे भाई का लेकिन मोक्ष के मार्ग में तो उनका पहला नंबर है जिनके पास बाहर के पूछड़े नहीं है ये भी बताया था रविवार को कि ईश्वर की चीजों को अपनी मानकर अहंकार करना यह धनवान होना है एक बीजूश ने पोता अहंकार करो एनु नाम धनवान मानवा अहंकार मारे लालयित नाम है धन ईश्वर के सिवा तो कोई चीज उसने व्यक्ति ने तो बनाई नहीं व्यक्ति ने अपना शरीर ही नहीं बनाया तो क्या चीजें बनाएगा? तो ईश्वर की चीजों में अपना अहंकार थोप कर थोपना इसका नाम धनवान होना है और अहंकार थो, थोपने के लिए छट पटाते रहना उसका नाम निर्धन और जिसके मन में संतोष है उसके आगे निर्धन और धनवान का प्रश्न ही नहीं उठता है सत्संग महाराज बहुत मेहनत बचा देता है थी थी थी। बहुत अच्छा रहा अच्छा ऊंचे कोटि के साधक होते हैं ना तो वक्ता को भी ऊंची ऊंची बातें स्पूर्ती हैं और साधकों की कक्षा छोटी होती है ना तो वक्ता को छोटी बातें लानी पड़ती है छोटी बातें स्पूर्ती है आपसे वाणी निकली इसका मतलब में ऐसे साधक होंगे है आपको देखते होंगे विचार करना नहीं नहीं देखते होंगे ऐसा नहीं तो देखने की तैयारी वाले होंगे ऐसा होता है और एक बात ये प्रवचन में आपने कहा लेकिन उनको हमेशा नहीं आता तो मैं बोल नहीं सकता था लेकिन स्वास्थ्य देखने की बात अ टीचर आपको बहुत पसंद नहीं अथवा तो ये ऑडियंस को लिए नहीं पचना वाले गो जी से प्राण उपासना है ये कोई बड़ी बात नहीं है है वो भी हाँ विपना हम जानते हैं लेकिन देखो आप बताइए देखो पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म जल तत्व है जल तत्व से तेज तत्व तेज से वायु तत्व है तो ये वायु तत्व की उपासना है प्राण उपासना ठीक है न वायु तत्व से आकाश तत्व है आकाश तत्व से तत्व है तत्व से प्रकृति है और प्रकृति से पुरुष है जब पुरुष की यात्रा हो रही है तो बीच वाले को क्या पकड़ना देखो विपसना किया तो प्राणों की उपासना हो तो देह दे का व्यक्तित्व तो रहेगा ना प्राण उपासना में देह का व्यक्तित्व तो बना रहेगा परिच्छनता बनी रहेगी सीमा बनी रहेगी। वो वो तो तो कबूल करते हैं वो तो आ, आगे जाकर छोड़ना तो, पड़ता है हाँ ऐसा हाँ. तो अपने क्या पता अभी हैं दस साल के दो साल के बाद अपन नहीं है तो साधक में ऐसे संस्कार भर दे की कहीं रुके तो नहीं तो रुकने वाली साधना बता के उनको कहीं भटकाना तो ठीक नहीं ना इसलिए आखिरी ये डालो भले अभी साक्षात्कार नहीं हो लेकिन संस्कार तो मन लक्ष्य का पड़ा रहे जाना आपका आपका जो जिस में जो लक्ष्य है जो ख्याल है टेक्निक है मिला मिला। आगे। आगे। लास्ट बता अच्छा लास्ट बात जब जाना जहा है बुद्धि सारथी है सारथी में तीन गुण चार गुण जरूरी है सार्थी माना जिसके हाथ में भाग दो ड्राइवर मंगल मंत्र आंडे ओढ़ो मंत्र एक तो जहाँ जाना है उस जगह का पता होना चाहिए दूसरा मार्ग तीसरा राष्ट्र एक जहाँ जाना है उसका पता होना चाहिए दूसरा मार्ग का पता होना चाहिए तीसरा स्टेरिंग ठीक से पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए बागडोर, और चौथा रथी का हित होना चाहिए जो बैठा है न रथ में उसका हित सारथी के दिल में होना चाहिए ड्राइवर ड्राइवर के दिल में उसका अहित होगा तो कहीं भी उसको उलझा देगा तो ड्राइवर के चार गुण हैं रथ सारथिक तभी रथी ठीक जगह पे पहुंचेगा तो अभी इतने लोग आते हैं घर बार छोड़कर धूप तड़का सह के तो आध्यात्मिकता का हमको हम पर वो लोग विश्वास रखते हैं, तो हम हो गए सारथिक तो इनका रथ ऐसा चलाएं कि कहीं हम चले भी जाए तो इनको लाचारी नहीं देखनी पड़े पराधीनता नहीं देखनी पड़े एक बात यह भी है और ऐसा नहीं कि मैं इन पर दया करने को ऐसा कहता हूँ जगा हुआ आदमी जिसका जो अनुभव होगा उसी को व्यक्त करने का और वो ही बताने का उसकी आदत होती ये भी है ऐसा नहीं कि इनके ऊपर हम कृपा करते हैं बिचारे वो लज जाए उसी बड़ी बात बता दे ऐसा भी हृदय में नहीं होता है सच्ची बात लेकिन जब ये विपस्ना या और कई आती है कुंडली योग में तो मेरा विषय है उसमें तो मैं मास्टर हूं लेकिन वहां भी रुक न जाए उस पर भी ज्यादा उसका भी महत्व यहाँ गुणगान नहीं कराता हूं। अभी तक कुंडलनी योग की कोई किताब नहीं छपी नहीं तुम छपा सकते हैं उसमें भी उलझने की उसमें दिशी आ जाती उलझने की संभावना ज्यादा है उलझ के फिर कितने वर्षों के बाद निकले उससे तो वो उलझने का रास्ता ही नहीं दिखा ये मेरे पर गुरु ने बहुत कृपा किया था मेरे को बहुत ऐसी रुचि होती थी तो अपने आकाश में उड़ जाएं, पानी पे चल जाएं, नई सृष्टि बना दें, ऐसा योगी बन जाएं। हम बड़ा तूफान था हमारे में ये तो बापू ने नाथा नहीं तो हमारे को कोई साधु नाथ नहीं सके हम ऐसे थे लीला सा बापू ने आईडिया जैसे युक्ति से जैसे नरेंद्र को नाथ लिया ना रामकृष्ण ने ऐसे राम हमको रोक दिया बापू ने नहीं तो हम तो गिरनार के ऐसे चौरासी सिद्ध क्या है वो पाटन को डाटन कैसे किया ऐसा सीखने वाले बड़ा तूफान था योग का बड़ा आकर्षण था मेरे दिल में लेकिन बापू ने धीरे धीरे धीरे धीरे युक्ति से करके ये सब वृद्धि सिद्धियों का आकर्षण निकाल दिया योग का योग सामर्थ्य का योग सामर्थ्य का फिर देखा कि योग सामर्थ्य में भी परिच्छिनता बनी रहती है ना योगी भी पराधीन रहेगा ना योग बल से सिद्धियां दिखाई और लोग खुश हुए तो लोगों ने तालियां बजाई तब मैं खुश हुआ तो मेरी अपनी खुशी तो नहीं हुई उनके आधीन हुई और जो लोगों को मेरी रिद्धि सिद्धि तपो के बल से मैंने किसी को धनवान कर दिया तो उसने मेरी सेवा की तो मेरी रिद्धि सिद्धियों के बल से मैंने ये दिखा दिया वो दिखा दिया। तो मैं तो बना रहा और दिखाना भी बना रहा और देखने वालों की गुलामी बनी रही ये गलती निकली तब योग का आकर्षण नहीं था, नहीं तो होता था कि ऐसा योगी बन जाए कि जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर आके बैठे चरण ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा, कर, ऐसा कर। हो सकता है संभव है कोई बड़ी बात नहीं लेकिन ये भी एक फंसने का काम है इसीलिए जो अनंत में हो रहा है ठीक है आप करता क्यों बनना पहले खांड बेचते थे, थे तो अभी कर पहले वो धंधा करते थे ये धंधा करो आग लिया इनको भी प्यास लगा पानी ले आस लगा होगा खाने का ज्यादा कुछ खुलासा हाँ, हाँ, भी मैंने शायद ही हाँ, ऐसे, ऐसे मुक्त तंत्र उसमें तो जैसा कोई जो इंटरेस्ट नहीं देगा। थोड़ा थोड़ा तो टिकेगा टिकेगा तो नहीं टिके नहीं और समाज की कल्याण का, का काम नहीं होता कभी कभी हम भी देखते हैं कि हमारा विषय नहीं है जिस बात से हम हजार कोष दूर रहने वाले व्यक्ति थे और वही प्रवृत्ति हमसे होती है कभी कभी हमको भी ऐसा आश्चर्य होता है तो रामकृष्ण बहुत ऊंची कक्षा अच्छा के थे और बार बार अध्यात्मिक विषय की चर्चा करते थे और रसोड़े में शारदा चटनी बनाई कड़ी डाल, कड़ी बनाई भात छो चावल छो कड़ी छो चटनी छो बंगी में और शारदा देवी रोज बोले कि बड़े ऊंचे ऊंचे बड़े पंडित आते हैं और ऊंची तत्व ज्ञान की बात करते हैं और कड़ी में मन चटनी में मन ये लोग क्या बोलेंगे एक बार प्रश्न कर लिया तो रामकृष्ण ने कहा कि मैं उस परम सुख में इतना तराबर हूँ तो मेरी नाव उस आनंद के साग मझदार में चली जाएगी कुछ न कुछ इच्छा बनाकर मैं इसको नाव को किनारे ले आया हूँ तो कुछ न कुछ ऐसी कोई कमी रखकर नहीं तो लुली की वासना है नचना है न कोई भी इंद्री को इंद्रिय सुख में अपने को पकड़ा रखना फिर प्रकृति देव योग से भी होता है अपना तो बचता नहीं ज्ञानी तो प्रकृति कराती मां कराती तो कहा तो ब्रह्म विद्या और कहा तो ऐसे सिद्ध पुरुष और कहा फिर जरा सा चटनी बहुत छोटी बात है ना कड़ी दाल चपाती मालपुआ हुक्का इन चीजों में मन लगाना है तो सुबह नहीं देता ना वे आपको तो अच्छा नहीं लगता बोले मेरी नाव मझधार में चले जाएगी तो कोई बैठ नहीं सकेगा मेरा लोक संपर्क नहीं हो सकेगा उस मैं नाव को जरा खूंटे पे बांधा है जीव पे मन को जरा बाहर ले और जिस दिन मेरी खाने की रुचि पूरी हो गई उस दिन फिर मेरा शरीर नहीं ठीक है हुआ भी एक ऐसा की शारदा ने ले आई थी थाल और रामकृष्ण ने देखकर मुंह मोड़ लिया उनको याद आया कि आह जब से रुचि काट देंगे तब शरीर नहीं टिकेगा थाली हाथ से गिर गई और तीन दिन के बाद देव हो गए रामकृष्ण तो ऐसे कई संतों के जीवन में देखा या तो समाज हित की धुन या तो राष्ट्रभक्ति की धुन या तो खाने की थोड़ी धुन या तो कोई भी इंद्रिय का कोई भोग जैसे चंद्र थे तो वो ललनाओं के बीच ही जीते थे ज्ञानी थे दुर्वासा थे तो श्राप की धुन और दत्तात्रेय थे तो देशा रत्न की धुन तो कुछ न कुछ होता है तभी उन महापुरुषों का शरीर टिकता है कुछ न कुछ काम बाकी जैसा ठोस बाकी नहीं लगता लेकिन अपन लोग जब करते हैं तो करने का शोभ होता है करने का सुख होता है करने का हर्ष होता है करने का विषाद होता है लेकिन उन पुरुषों में हर्ष नहीं होता शोभ नहीं होता विषाद नहीं होता भय नहीं होता लोकाचार होता है लोकाचार होता है विषाद नहीं होता भय नहीं होता जैसे दुर्वासा श्राप दे रहे हैं, लोकाचार होता है ऐसा आपने कहा मतलब ये कि लोक दृष्टि से जो साधारण नियम है उनको थोड़ा करता है। ख्याल करता है ख्याल करते हैं नहीं तो ये धोती पैरने की कोई जरूरत अड़चण है इधर से जाते ही फेंकना पड़ता है बोझा लगता है जब आते हैं तो उठा के खोज के पैर के, तो के, के आते हैं दरवाजे से अंदर घुसे न तो येगा लोकाचार के लिए ऐसे ही छोटी मोटी बात है। जितना अंदर स्थित हो गया इसका वस्त्र वगैरह जितना अंदर से खुलता जाएगा उतना बाहर का तो अच्छा नहीं लगेगा तो शोभेगा नहीं बोझा कैसा नहीं जैसे गर्मी में अपने लोगों को कपड़े कैसे लगते हैं ऐसे उनको सदा लोकाचार उसी लिए तो कभी कभी एकांत में चले जाएंगे लोकाचार को आग लगा है एकांत में अपने ढंग से रहते बाउंड्री बाउंड्री क्या है अपने ढंग से रहने के लिए अच्छा खुराक के बारे में कुछ है तो जो भोजन करेगा तो वो दूसरा नहीं देखे अगर देखे उसमें कोई रहस्य क्या तो मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया हमारे कोई देखे नहीं सर लेकिन वो जमाना में जब रिवाज बनाए तब वो एक मंगा से बचने के लिए तो नहीं नहीं ऐसा भी है कोई दृष्टि अन्न पे जैसे दृष्टि का काम होता है ना जैसे लोग होते हैं उनकी दृष्टि के व्यवस्था काम करते हैं इसीलिए साधुओं को साधक को दूसरे की दृष्टि से बजाकर भोजन करना चाहिए साइंटिफिक बात है हमारे गुरुजी भी इसमें मानते थे मैं भी मानता हूँ हम भी एक अलग करता हूं। नहीं करता हूँ लोगों के बीच नहीं करता ज्यादा लेकिन फिर भूमिका मजबूत हो जाती है तो उसकी जरूरत नहीं रहती साधक अवस्था की जो आदत या संस्कार पड़ जाते ना चलते रहते ने इतने बड़ी आपने एक बड़ा रखा मैंने कलर था ये जो बारी बंद की योजना है कोई भी आप बारी बंद कर देते मस्त मस तो तो अच्छा तो है नौलिक टेक्निक <laughs> बारी के बीच बैठ के सत्संग कर रखा नहीं हो गया है कोई सचमुच सब होता रहता है कर जब श्वास अपना नहीं मन अपना नहीं तो उसके विचार अपने कैसे ये भी ऊंची बात मन प्रकृति का है तो मन से तो बुद्धि से तो विचार है, तो वो अपने कैसे मेरे कैसे मन बुद्धि प्रकृति का है तो उसमें जो विचार आ गया वो भी प्रकृति है। मन बुद्धि को मैं मानकर जिएगा तो कितना भी ऊंचा हो जाएगा फिर भी विक्षिप्त रहेगा बोल। पर भी आज है मेरा अनुभव की, की नहीं प्रवृत्ति की नहीं निवृत्ति की भी इच्छा नहीं प्रवृत्ति की, की, की। रहती है बस। अच्छा ऐसा क्या कि हम हिमालय जाएंगे, चैत्र सुधी बीज की शिविर पर करके जायेंगे अभी तक नहीं जाए जाने का तीव्र इच्छा होती तो कौन रोक सकता है मेरे को और नहीं जाने की इच्छा होती तो मैं कोई रोज सोचता भी नहीं कि चलो आज जाएं सुबह सुबह ठंडी हवा लगती है देखिए अभी छह बजे वो आज का प्लान चला जाएगा तो कल है देखा जाएगा एक महीना बीत गया चेत्र सुधी बीत क्यारे महीना ही व्यवे इसलिए तो भी साधक आपके बारे में जवाब नहीं दे सकते अरे ऑफिस वाला मेरे को पूछते हैं आज सुबह उनका फोन आते हैं कि काले सत्संग आज सत्संग के नहीं हमारे शू कहू हमने बोला उनको कह दो कि 11 बजे तक 11 बजे पूछो बुधवार को 11 बजे फोन करके पूछा करो कि सत्संग है कि नहीं <laughs> मेरे को पता नहीं है सात बजे मैं हूँ कि नहीं हूँ आठ बजे जाऊंगा क्या मेरे को पता नहीं सचमुच पता नहीं <laughs> नह अच्छा अभी पता नहीं कि यहाँ से उठकर इधर को चल दूंगा उधर को चल दूंगा घूमने को चल दूंगा कुतिया में चल दूंगा कोई विनोद मात्र व्यवहार जैनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण और लोक कल्याण की प्रवृत्ति उसका स्वनिर्मित मनोरंजन है उसके पर जवाबदारी नहीं ज्ञानी के आ कर्तव्य से स्वनिर्मित मनोरंजन है ज्ञानी का लोक कल्याण की प्रवृत्ति धवरा लिखा मुझे याद है सेवा स्वप्न स्वप्न मनसो मदद करने की लखेल ठीक बिलकुल आज एक वक्य आप हमने लख्य विचार प्रमाणे जीवन ये उ है ये उन्ही का है नहीं माधव तीर्थ का ही वचन है मैंने दोहराया है मेरा नहीं उन्हीं का है जीवन ज्ञान प्रमाणे जो जीवन नहीं था, था तो जीवन प्रमाणे नु ज्ञान थी जैसे बहुत ऊंचा वचन है उन्हीं का है मैंने पढ़ा भाई ये तो प्यास लगता है आप लोग तो तपस्वी है हम तो देखो कैसे आदमी और जीवन नहीं थे तो जीवन प्रमाण ज्ञान थी जांच बात स्वप्न मागे स्वप्न ने भूलवा प्रयत्न करे बीजू स्वप्नु शु थी रुपए एनी का लेता स्वप्न मे उठी ने बीजा स्वप्न में आप प्रवेशी रहा छे एनुन अपने राखता नहीं स्वप्न मे उठा एवप्नू एम कर भूलिए बीजू स्वप्न शुरू था एटली जो काजी लेवाए न तो आप बेड़े पारती जाए कल्याण हो जाए ये दूसरा स्वप्न है अभी स्वप्न में बातचीत हो रहा है स्वप्न की घटना बदल जाने के बाद उसकी स्मृति रहती ऐसे इसकी भी तो स्मृति है पहले इधर गौशाला थी आज से पांच साल पहले जो आया होगा वो बोलेगा कि गौशाला इधर इधर पहले का नक्शा बदलता रहता सपना भी बदलता रहता तो यहां भी बदलता रहता सब जगह बदलता रहता घर में कोई सामान किधर किधर शरीर भी बदलता रहता है शरीर के कण भी बदलते रहते तो सपना ही है तो मरने के बाद फिर ये लगता है कि ये मेरी पत्नी मानता था इसको ये मानता था ये सब स्वप्न ये पूरे जीवन का स्वप्न मरते समय आ जाता है याद एक मोहरत के लिए मूर्छा होती है फिर याद आता है जैसे स्वप्न में से आप जग जाते ना तो सपने की घटना याद आती कि मेरी लाडी लड़ाई किया था तीन बेटे थे दो बेटियां थी जमाई बड़ा लुच्चा था आंख खुली थी तो सपना था ऐसे मरने के बाद इधर का लाइफ जो है ना वो सपना लगती है, लेकिन फिर उस समय की वहां की सच्ची लगने लग जाती फिर बनता है आ, तो चित्त चिंतवन करता और उस पर्व परमात्मा का इतना दिव्य स्वभाव है कि उसमें जैसी कल्पना करो ऐसा सत्य होगा चेतन तो इतना सूक्ष्म है इतना स्मूथ है इतना स्मूथ है कि जैसी भी रेखा खींचो जैसी कल्पना करो ऐसा ठोस लिखता है नहीं, नहीं, मैं मालूक चंद हूं ये कल्पना नहीं है नहीं मैंने पढ़ा मैं जैन हूं मालूक चंद हूं मैं पटेल हूं ये कल्पना नहीं है लेकिन ठोस हो जाती है दस आदमी सोए और मलुक को बुलाओ तो आप ही उठेंगे ऐसे ये सब कल्पना है, इतनी ठोस हो जाती है कि इसी कल्पना से वाड़े हो गए तो इसमें क्या स्थूल शरीर में आसक्ति होती न ममो जिसको जैसे सांप को छोड़ता है ऐसे जिसने तीनों शरीर की सत्यता छोड़ दी वो महापुरुष है उसके चरणों में प्रणाम है उनको नमस्कार है हो, हो, हो, हो। सत्संग सानिध्य तो करना ही चाहिए सत्संग बड़ी रक्षा करता है ऐसा रुपया मित्र साथी कोई मदद नहीं करता जितना सत्संग के दो शब्द मदद करते है दस साल साधन भजन करे फिर भी शंकाएं निवृत्त तो नहीं होती दब जाती है और मनमाना समाधान मिलता ना उसमें संतोष नहीं होता अपने से कोई श्रेष्ठ पुरुष की तरफ से समाधान मिलता न तब कांटा निकलता है इधर का भी नियम है अंदर की सही इच्छा हो तो कोई मिल जाता है हाँ वो भी नियुगे। नियुगे। लगता है है बिल्कुल आप ईश्वर के रास्ते चले हो सचमुच में तो आपको मार्गदर्शक ठीक ढंग से मिल जाएगा और ईश्वर के रास्ते चलने का डोह जिसने किया है वो फिर संप्रदाय में फंस जाएगा जो ईश्वर के रास्ते चलने का डोर करते हैं वो मत पंत संप्रदाय में फंसेगा ठीक साधु के पास नहीं पहुँचेगा कहलाने के लिए भक्त कहलाने के लिए संप्रदाय ज्योत निरंजन ओम का आज राधा ओढ़ लिया हम गुरु को मानते हमारे गुरु बड़े क्योंकि लाखों शिष्य है तत्व ज्ञान शांति कुछ नहीं और ईगो हो जाएगा हमारे गुरु बड़े बड़े गुरु के हम चे ऐसा हो जाता है कहीं साधना का फल है सच्चे सदगुरु का सानिध्य का फल है कि देह देहाध्यास घटना चाहिए जगत की आसक्ति घटनी चाहिए जगत की सत्यता घटनी चाहिए अगर जगत की सत्यता बढ़ रही है देह अभिमान बढ़ रहा है तो ब्रह्म गुरुओं का सानिध्य नहीं है भले वो ब्रह्म है तो हमने सान्निध्य नहीं लिया उनके विचारों में हम सहमत नहीं हुए नहीं तो चाहे कैसा भी प्रारम्भ हो फिर भी अंदर से कुछ देहाध्यास पहले जैसा नहीं रहेगा ज्ञानी गुरु के शिष्य बनने के बाद जितना टका शिष्यत्व होगा उतना टक का देहाध्यास गायब होगा सौ टका शिष्यत्व हुआ तो गुरु तो इंतजार करते दिया जलाने का जितना टका समर्पण होता है ना उतना टका भरता जाता है तो शिवानंद भक्ति योग गुरु भक्ति योग आप पढ़ना बहुत अच्छा किताब हमको तो इतना अच्छा लगा कि चार कॉपियां छपाई शिवानंद जी का लिखा हुआ बड़ा अच्छा विचार लिखा है इधर अभी वो, वो, वो लोग छपा के देंगे चार सलामती का युग है इस युग में हम मेरे को भी उनके विचारों में अच्छा लगा जिन्होंने भी पाया है ना उनको तो महापुरुष के सानिध्य और उनका तीव्र संकल्प जब तक नहीं होता तब तक साधक की अविद्या दूर नहीं होती साधक दूसरों के बीच रहेगा ना तो अपने को श्रेष्ठ मानेगा और दूसरे भी उसको श्रेष्ठ मानेंगे लेकिन कनिष्ठ और श्रेष्ठ ये दोनों माया है उससे पार तो जो गए हैं उनका संकल्प होगा ना जले हुए दिए से ही दूसरा दिया जलता है तभी बोध हो सकता है नहीं तो भूमि का कुछ हो सकती है साक्षात्कार नहीं होता स्वनिर्मित साधना स्वनिर्मित मान्यता स्वनिर्मित ऊंचाई पर संतुष्ट हो जाएगा आपके जी लाल तो जी महाराज का नाम आता है तो रंग जी का कुछ लक्षण तो हुआ। को मुलाकात तो हुआ। मोटा के साथ भी था मोटा के पहले हम घर में रहते थे दोनों जिसको जैसे सांप के चुल्ही को छोड़ता है ऐसे जिसने तीनों शरीर की सत्यता छोड़ दी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 साधन भजन करे फिर भी शंकाएं निवृत्त नहीं होती डर जाती है और मनमाना समाधान मिलता है ना उसमें संतोष नहीं होता है अपने से कोई श्रेष्ठ पुरुष की तरफ से समाधान मिलता न तब कांटा निकलता है कुदरत भी नियम है अंदर की सही इच्छा हो तो कोई मिल जाता है हाँ तो, तो भी इह, धर, लगता है बिल्कुल आप शिव ईश्वर के रास्ते चले हो सचमुच में तो आपको मार्गदर्शक ठीक ढंग से मिल जाएगा और ईश्वर के रास्ते चलने का डोह जिसने किया है वो फिर संप्रदाय में फंस जाएगा जो ईश्वर के रास्ते चलने का डोहर करते हैं वो मत पंथ संप्रदाय में फंसेगा ठीक साधु के पास नहीं पहुंचेगा कहलाने के लिए भक्त कहलाने के लिए संप्रदाय ज्योत निरंजन ओम का जाए राधा ओढ़ लिया हम गुरु को मानते हमारे गुरु बड़े क्योंकि लाखों शिष्य हैं, तत्व ज्ञान शांति कुछ नहीं और यो हो जाएगा हमारे गुरु बड़े हैं बड़े गुरु के हम चे ऐसा हो जाता है कई उनका। अंका साधना का फल है सच्चे सतगुरु का सानिध्य का फल है कि देह देहाभ्यास घटना चाहिए जगत की आसक्ति घटनी चाहिए जगत की सत्यता घटनी चाहिए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 जितना टका शिष्यत्व होगा उतना टक्का देहद्यास गायब होगा सौ टका शिष्यत्व हुआ तो गुरु तो इंतजार करते हैं दिया जलाने का जितना टका समर्पण होता है ना उतना टका भरता जाता है तो शिवानंद भक्ति योग गुरु भक्ति योग वो आप पढ़ना बहुत अच्छा किताब है हमको तो इतना अच्छा लगा कि चार कॉपियां छपाई हमने शिवानंद जी का लिखता हाँ हाँ बड़ा अच्छा विचार लिखा है अभी वो, वो लोग छपा के देंगे चार सलामती का युग इस युग में को भी उनके विचारों में अच्छा लगेगा जिन्होंने भी पाया है ना उनको तो महापुरुष के सानिध्य और उनका दिव्य तीव्र संकल्प जब तक नहीं होता तब तक साधक की अविद्या दूर नहीं होती साधक दूसरों के बीच रहेगा ना तो अपने को श्रेष्ठ मानेगा और दूसरे भी उसको श्रेष्ठ मानेंगे लेकिन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 आपके लाल तो जी महाराज का नाम आता है तो रंग का कुछ हाँ मुलाकात हो मोटा के साथ भी था मोटा के पहले हम घर में रहते थे चाहिए तो मुक्ति होती कबीर जी उन दिनों में जान बुझ के म में गए कि जहाँ नरक में जाता आदमी हम वहीं जाते देखें नरक की क्या ताकत है अपना बोध हो गया उसको नरक क्या है स्वर्ग क्या वैशा के बिस्तर पे प्राण त्यागे तभी भी उसका बोध जो है उसको फंसने नहीं देगा एक बार ज्ञान पाके फिर जीना संसार में नहीं। आत्मा का परमात्मा का ज्ञान पाके फिर जीना अज्ञानी आदमी काम छोड़कर सोता है और ज्ञानी काम निपटा के सोता है अज्ञानी आदमी काम मुख्य काम छोड़कर संसार में बहलता है ज्ञान मुख्य काम निपटा के फिर संसार में बहलता इतना फर्क है एक महात्मा जा रहे थे उस फर्स्ट क्लास में सेठ भी बैठे थे बोले महाराज आपको दस दागिने हैं हमको भी दस दागिने हैं तो आपने खाली लाल कपड़े पहरे और हमने सफेद पहरे और पेंट कोट पे आप में और हमारे में फर्क क्या लुधियाना के स्टेशन को ही आया महात्मा ने कहा अच्छा चलो जरा घूमने चलते घूमने गए गाड़ी विसल मार रही वो आदमी दौड़ा बोले कहाँ दौड़ते हो यार बोले महाराज सामान पड़ा है बोले पढ़ा है तो पड़ा है चलो घूमने निकलते बोले महाराज तुम ही चलो बोले नहीं तेरे में मेरे में ये फर्क है जा, जा। वो आपका तुम बड़ा पड़ा है आपके दस दागिने महाराज आश्रम का सामान है चलो महात्मा को खींच रहा महात्मा ने कहा तू इधर रुक जा नहीं गए तो नहीं गए जा दस लाग कोई भी भोगेगा तो हमारा ही स्वरूप है <laughs> सब अपना स्वरूप है तो कोई भी भोगेगा अच्छा महात्मा कोई संत है ज्ञानी है उसका दस रुपया खो जाएगा तो खोजेगा कि नहीं खोजेगा बोल चलो दूसरा प्रश्न पूछता हूं आपसे कोई साक्षात्कारी पुरुष बैठा है और दो आदमी आए एक बदमाश है एक सीधा है सीधा आ रहा है कहीं से और बदमाश ने जाकर उसको मारा और दोनों झगड़ गए बदमाश उसको पीट रहा है और सीधा आदमी पिटाई हो रहे है उसको तो साक्षात्कार पुरुष तंदुरुस्त है हट्टा खट्टा है वो उनको छुड़ाएगा कि नहीं छुड़ाएगा बोलो उसका ऐसा कोई बंदर नहीं अच्छा थेरो, थेरो, थेरो, सुनो एक मन लुच्चो आजन आम बधाने पूछू लुच्चाए सज्जन ने बराबर धमधम कोई महापुरुष बैठा हम महापुरुष छोड़ावा जसे नहीं जाए बोलो है तो ही तू ऐसा है उसीलिए नहीं जाएगा तो जाने से तो ही तू जा, चला जाएगा क्या उसका मेरा जवाब ठीक है उसी तो चुप है हकीकत में नहीं जाएगा ऐसा भी नहीं जाएगा ऐसा भी नहीं आ गई स्वनिर्मित विनोद उसका संकल्प प्रारब्ध जोर करता होगा तो चल देगा नहीं तो उनका लेना देना होगा एक दूसरे से तो बसूलो होने देगा जा, ऐसा है। जाने के लिए कोई कर्तव्य नहीं तो जैनो में भगवान मावीर ने तो तेजुलिस गौशाला ने कहा साधु पर तेजुलिसिया जल्द जाते लेकिन मावीर ने बता दिया फिर आगे प्रसंग आया तो महावीर हाँ। आरोप जल गए दोनों घटना उनके जीवन में बनी अच्छा हाँ वो पहला केवल ज्ञानी जब हो गया तब उसको विचार नहीं आया तो उनकी तो लिए तो बहस भी हुई थी समाज में कभी होती रहती है साहित्यो में कि में अनुकंपा होनी चाहिए कि नहीं तो मैं तो ये समझता हूँ कि अनुकंपा का धर्म का चंद्र का भी उदाहरण देते हैं, हाँ हाँ साल में आ जाते हैं लेकिन सत्ता में नहीं इतना हाँ, हाँ हाँ हाँ बोलो शायद और क्या बोलते आगे ज्ञानी के आगे दया का पात्र है साधारण आदमी का मुक्ति होना आसान है जो समाज में बड़े देखते हैं उनको तो बहुत देर लगेगी ऐसा भी और तो पानी में डूबा हुआ जितना हो, बाहर आने का अधिकारी भेद से जिनको हैश्यो हैशो है और कुछ परिणाम नहीं आया छोड़ देते हैं उन लोगों के लिए ये वचन है कि करोड़ों वर्ष की धीरज रखो और जो है कि चलो होगा आराम से उनके लिए ये है कि नहीं छठपटाट करोट अधिकारी भेद से शास्त्र वचन अलग अलग अच्छा इतना आनंद रहता है इतना वो दिव्य प्रगाड मस्ती रहती है ये सत्य प्रधान अवस्था है आनंद प्रगाध मस्ती ये सत्य प्रधान में साक्षात्कार के करी जाते साक्षात्कार के बाद आनंद प्रगाध मस्ती ये भी अंत उनका धर्म रह जाता है साक्षात्कार में वो भी नहीं रहता वो उससे भी ऊंचा है व्यक्ति विशेष प्रकृति संकेत दिखती है कोई संत सकता नहीं तो हम दिखता है राम देखो जी हमको हकीकत में तत्व तो दिखता नहीं है अंत और शरीर दिखता है किसी भी संत का आप देखने जाओगे अवलोकन करने जाओगे तो संत का तत्व तो नहीं दिखेगा उसका अंत और उसका शरीर दिखेगा तो अंत और शरीर तो सबका भिन्न होता ही ये।, ये बात समझने के लिए हम लोगों को वर्षों लगते थे और आपको हंसते हंसते मिलती है ऊपर से चॉकलेट तैयार हो रही <laughs> <laughs> इसको है इसको बोले रहे तो ठीक है ना ये हम लोगों की दी हुई भाषा हाँ संत की प्रकृति अब संत का डेफिनेशन क्या फिर जिसके जन्मों तो तो तो तो जन्मो तो का अंत हो गया वह संत तो जन्मों का अंत तो ब्रह्म का हो सकता है तो परमात्मा से भिन्न नहीं है ऐसा आदमी हकीकत में तो प्राणी मात्र परमात्मा से भिन्न नहीं है पर भान भूलेला भगवान है भूलता है भगवान है अपना भान तो भुला हुआ है सब बस इतना ही भान भूलेला भगवान ऐसे ही मेरी तो बात तो आपको जो खुलासा करने वाले तो वो अवस्था का आप थोड़ा वर्णन करें कि तो जहाँ उसको अधिकच तरह दो समझो तो आप परम मस्ती नहीं हुई संसार का कोई अज्ञान नहीं रहा उनके अंदर लेकिन फिर भी मस्त नहीं हो बिचली अवस्था कैसी है कुछ कर सकते अगर समझ सकते मेरी फिर सब वहां विचार नहीं होता है वहां शरणागत वाला नहीं होता है विचार और निर्विचार दोनों का भी साक्षी रहता है न आदि है न अंत है शरीर नहीं है बस वही है फिर भी वो आदमी का ऐसा उसका अनुभव है कि वो नहीं कह सकता कि मैंने परमात्मा को नहीं देखा लेकिन कह भी नहीं सकता कि मैंने देखा है ऐसा कुछ रहता है जैसा मैं पीछे ऐसी पढ़ता सकता है फिर मालूम होता है यहाँ के पपा कोई खड़ा है अगर कहता है कि मैंने परमात्मा को जान लिया है तो उसने नहीं जाना और कहता है मैंने नहीं जाना है तभी भी नहीं जाना है भूमिका होता है ज्ञान मार्ग में नहीं तो में तो मस्ती रहेगा साक्षात्कार में सत्य तो प्रदान होगा तो मस्ती रहेगा नहीं तो जो कत गुणातीत अवस्था का अनुभव रहता है मस्ती वस्ती जो है वो गुणों में होती है स्वरूप में नहीं होती नहीं तो सब गुण यानी तो गुणों से पार होता है नहीं गुणों का बाप रहता है अच्छा जिसको मस्ती रहती है उसको मस्ती कम भी होती होगा ज्यादा भी होता होगा एक रस नहीं रहता होगा जो एक रस नहीं है वो परमात्मा नहीं है वो माया है लेकिन वो मस्ती जो है आत्मिक मस्ती वो गुण परमात्मा तक पहुंचाने वाली मस्ती है वांछनीय मस्ती है संसार के जो धन दौलत की मस्ती है वो पतन करने वाली मस्ती और आत्मा के ध्यान के प्रेमा भक्ति की जो मस्ती है वो परमात्मा में ले जाने वाली इसलिए उसका आदर किया जाता है लेकिन अवस्था है अवस्था में और तत्व में फर्क है अवस्था माया की होता है प्रकृति की होता है अंताकण की होता है शरीर की होता है और तत्व इन सभी में लेकिन व्यवहार में तो हम बोलेगे आसाराम जी मत तो है जैसा दिखते, दिखते एक में कभी भी सुधा चीज नहीं दिखती ज़्यादा ऐसी हम देखते लेकिन फिर भी वो आशाराम जी नहीं है क्यूँकी आसाराम जी वही चेस्ट को देखेंगे नहीं नहीं वही आसाराम जी है वही आशाराम जी तो राम जी नहीं है वो आसाराम जी बोले तो नहीं आशाराम जी है राम जी नहीं है वो तो सब शब्दों की गड़बड़ है उनका तो कहीं नाम ही नहीं है वही कह रहा आसाराम जिसको बोलते वो है ही है आसाराम तो मस्त वो तो आसुमल कहना चाहिए जो। मैंने वो में आसुमल मस्त को नहीं है आसुमल आसुमल खांड की दुकान देखा आसुमल से आसाराम हो गए तो, तो आसाराम नाम जहाँ तक साक्षात होता है उस व्यक्ति का नाम है जैसे बंदा आदि बात कर रविवार मैंने सुना था शरणागति नहीं करना है लेकिन शरणागति को भी देखना है समाधि नहीं करना है लेकिन जो समाधि कर रहा है नहीं कर रहा नहीं जो सदा समाधि लगी है उसको देखना जो सदा समाधि लगी है उसको देखना ब्रह्म की समाधि कभी टूटी नहीं और जड़ की समाधि कभी लगी नहीं लगी। और जीव मात्र जीव मात्र सदा शरणागत है और शरणागत कोई नहीं नास्तिक भी शरणागत क्यों? कि जब सूर्य शरणागत है पृथ्वी शरणागत है पृथ्वी में रस उसी का है सूर्य में प्रभाव उसकी है मन शरणागत है बुद्धि शरणागत है शरीर का कण कण उस चेतन के शरणागत है तो सब शरणागत तो है पूरे के पूरे शरणागत है जख मार के शरणागत है तो शरणागत होना नहीं है।, है देखना है जानना है एक दूसरे तरीका पढ़ लेगा, लेकिन एक कुछ साधक है जो अभी संसार मौन में से थे सत्संग आया और उसने परमात्मा के की उपासना शुरू की सुन सुनकर और बहुत भक्ति बढ़ाई भजन किया वो किया तो उसमें आगे बढ़ बढ़ा तो फिर ऐसी अवस्था आएगी विकास क्रम में तो फिर ये शरणागत को भी छोड़ देंगे शरणागत को भी देखने वाला बन जाएगा ऐसा मेरा कुछ कहना है आपकी समझ में से आपकी बात में से जैसा फिर अरविंदोड़ेगा अरविंदो ने लिखा है तो पहला मन से आयेगा तो अभी अब मन विक्षय कारक है पहला बुद्धि से आये कहते थे अब बुद्धि विक्षेप कारक है ऐसा उसने कुछ लिखा है और इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कर्म पहले काम के थे तो वो अब निकम आए हो जाते हैं जो पहले काम के थे आ? वो बाद में अड़चन हो जाते हैं अड़चन हो जाता है इसी ढंग से मैं शरणागत और समाधि की बात आपकी जो है इसे में समझना चाहता तो शरणागत में समझाऊ लेकिन आपकी सिक्का लगा दिया लगा ठीक है तो वो जो अवस्था है वहाँ सिर्फ साधक नहीं बचता है साधक भी नहीं बचता सिद्ध भी नहीं बचता हाँ कोई नहीं बचता वाली नहीं बचती फिर भी वो अवस्था परमात्मा जैसी मस्ती वाली नहीं होती है तो ये कहीं पीछे वाली पूरी होगी नहीं देख देख आगे वाली, है। वाली होती पीछे वाली नहीं आगे वाली होती है मस्ती बस्ती जो है मस्ती मतलब बोलो जितना अनुभव के जिसमें फिर काटा जाए तरवा लेके खड़ा हो कोई भय नहीं होगा मैं वाला नहीं उसका उसको बराबर पा दे और तो पंचम भूमिका है वो तो साक्षात्कार के आगे की बात है साक्षात्कार का, का भी विक्षेप होगा जीवन मुक्त को भी तलवार लेके आएगा तो थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा बाधित होगा सच्चा नहीं होगा लेकिन बाधित होगा भय का विक्षेप का प्रसंग होगा ना तो जरा ऐसा पुराने संस्कार लेकिन जली हुई दूरी की जैसा अच्छा। उससे भी प्रगाढ़ होता जाएगा प्रगाढ़ प्रगाढ़ फिर उसको आग सामने लगेगा तो जैसे ऋषभ देव आग में प्रविष्ट हो गए और तो ऊंची भूमिका है तो चौथी भूमिका में साक्षात्कार होता है साढ़े चार भूमिका में जीवन मुक्ति शुरू होती है पांच भूमिका तक जीवन मुक्ति छह भूमिका पदार्थ अभाव तो पता नहीं चलेगा मेरा हाथ है ये सब्जी रोटी को पहचाने नहीं दूसरा खिलाएगा तो खाएगा पदार्थ अभाव उसमें फिर मस्ती बस्ती इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि किसी को दिखेगा भी नहीं कि मस्त है जड़ वत वायु भान पूरा लुप्त हो जाएगा चौथी भूमिका में वायुभान बाधित हो जाता है बाधित होते हुए हो दिक्कत है जैसे मरुभूमि को देख के आए तो पानी नहीं है मरुभूमि आप समझ रहे हैं तो एक मूर्ख है उनको लगता है कि पानी है दूसरा देख के आ, उसको लगता है कि पानी नहीं मरुभूमि है पानी जैसा दिख रहा है तो पानी जैसा दिख तो रहा है भले अंदर से ज्ञान हो गया कि नहीं लेकिन फिर भी पानी जैसा दिख रहा है और पदार्थ अभावनी वाले पर पानी जैसा भी नहीं दिखेगा मरुभूमि भी नहीं दिखेगा सब लोग ऐसे व्यक्ति के तो सामिध्य मात्र काफी हो जाता है उत्तम कोटि के साथ सामिध्य मात्र बहुत मदद करता हूँ ऐसे व्यक्ति का हम दर्शन किए थे उसकी बड़ी कृपा हुई हमारे पे और लुणावाड़ा में रहते थे भूमानंद महाराज लुणावाला के राजा जो थे ना उनकी सेवा करते थे और ब्रह्मसूत्र की कथा सुनाते थे राजा रोज घोड़ा गाड़ी आती ये लुणावाला है सके आगे। आगे। तो आज से पंद्रह साल सत्रह साल पहले मैंने सुना था कैसे महापुरुष मैं गया था कैसे पड़े पहले तो राजा को ब्रह्मसूत्र सुनाते थे बाद में देखा कि सुनाना ये सदा चौथी भूमिका में रहना हमको भी कई बार होता है कथा बंद कर बोलने की रुचि नहीं होती पढ़ाता हूँ लोग कैसे आते हैं तो फिर सब करना पड़ता अब बाहर की कथा तो रुचि नहीं होती लेकिन यहाँ कोई आ भी जाती तब भी बोलने की रुचि नहीं लोगों के संकल्प लोगों के प्रारंभ से गाड़ी चलते रहता ऐसा हो रहा है ज्यादा समय नहीं बोलूंगा जैसी स्थिति चल रही है शायद ज्यादा समय नहीं बोल पाए शब्द अब कठिन पास उत्तम अमाउंट हम भी अमेरिका जाने के बाद ऐसे संकल्प भी था कि अमेरिका में ऐसी कोई जगह मिल जाए तो दूसरी बार जो गए ना तो हम वहाँ टिकने के लिए गए थे ऐसा कोई जंगल आ रहा कोई लोगों को तो भोगियों को पहचान नहीं तो पड़ेगा जमा नहीं है सर तो चले आए ऐसे कभी देखेंगे जो भी प्रारंभ होगा अपना संकल्प तो है न जो देव योग होगा तो लोना वाला वाले महाराज तब सुनाते था तो पहले राजा को सत्संग सुनाते थे फिर आश्रम बड़ा चलता था राज्य की तरफ से व्यवस्था होती थी मुख्य थे देखा कि इतना डेरा बढ़ गया ये जो वस्तु नहीं करते तभी तक उसका आकर्षण कर लिया देख लिया ने तो बुद्धिमान उससे ऊपर देरू के जो जी, जी। संग नोतु करी उदी रस लाग तो करी जो चुकी जो पद नहीं देखा है उसके लिए चला कर ले और विवेक है तो तुरंत उससे आदमी ऊपर उठेगा विवेक कमजोर है तो वहां चुकेगा नहीं तो जगत में तुम्हारा समय लेने की कोई ताकत नहीं जगत में तुम इतने महान हो जगत की किसी पदवी में वो ताकत नहीं है जो तुम्हारा अमूल्य टाइम ले कोई पदवी में कोई भोग में कोई सुख में इतनी ताकत नहीं है जो तुमको वहां ठहरा सके सब सुखों में काम सुख आखिरी माना गया वो तुमको कहां बांध सकता है तुरंत उग जाते थे काम सुख कहा बांधता है अपने उग जाते तो विवेकी ही होगा न तो कहीं टिकेगा नहीं तो उनका मन टिका नहीं राजा का गुरु होने में राज गुरु होने में मंच मत चलाने में ज्ञान था ब्रह्म सूत्र की कथा करते थे तो सामान्य कथा करते है तो लंबा समय वक्ता नीचे की भूमिका मिलेगा लेकिन चर्चा ये हाई लेवल की करेगा तो ज्यादा देर नहीं टिकेगा राम रामतीर्थ करते थे हाई लेवल अपने भी हाई लेवल तो के करे तो ज्यादा देर नहीं लो में आ जाते ये हे दयाल भगवान, पड़ता, दाल खिचड़ी का धनना <laughs> उन्होंने क्या करा राजा का इनकार कैसे करे तो ब्रह्मसूत्र की कथा करते करते राजा का मंच पे ऊंचा मंच और राजा चरण में बैठे था मंच पे राजा के देखते देखते मैं क्वार्टर कर दिया बाप जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी क्या हुआ मऊ नहीं हो गए पागल जैसे हो गए अंदर से मऊ साफ सफाया किया इतने में तो बाथरूम को लेटरिन कर दिया अब राजा ने देखा कि इनकी दशा कैसी हो गई अब क्या बुलावा दे रहे रोज कैसे दिया दो नौकर रख लिया एक हजाम उनकी सेवा चाकरी करे और एक रसोईया ब्राह्मण उनको खिलाए इतने में तो पॉटेशन हुआ सड़तालीस हो गया ये बैतालीस पिस्तालीस की बात राजा प्रदेश चला गया और नौकर रखे तो महात्मा पड़े रहते थे आश्रम में रखा था आश्रम तो फिर दूसरे ट्रस्टियों ने संभाला और आश्रम में सब ऐसे करने लग गए तो आश्रम में ऐसे निकाल दिया स्वार्थ का तो जमाना है तो कुए पे पड़े रहते थे पे तो माया पानी भरने आती थी लुणावाड़ा की बात है इधर है लुणावाड़ा लुणावाड़ा बोलते ना लुणावाड़ा हम देख के भी आए तो कुएं पर पानी भरने को आती थी, थी तो वो तो एकदम कपड़ा वपड़ा नहीं जाना बाथरूम बाथरूम ये होता तो माया ने अर्जी किया कुछ हो हो हो हुआ तो सरपंच और डीएसपी आकर उनको उठाना चाह तो नहीं उठे सरपंच ने जरा गाली वाले दिया पत्थर मार दिया उनको ढोंग करता है बाबा धराक पत्थर लगा के तारो बिक रोते मने पत्थर क्यों मारे ऐसा बोल दिया तो उनका लड़का उसी समय मर गया कभी बोलते नहीं बोलते तो उसी समय प्रकृति जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर होता है ना तो होता है ऐसे वो लोग जब संकल्प कर देते तब तो ताबड़ो तो। करते नहीं जल्दी से लेकिन संकल्प उठ गया अकाठा हो जाएगा ऐसे पुरुष होते हो पंचमी छठ फिर एक डीएसपी चतुर था रात को 12 बजे उनको रिझाव रिझा के गांव के बाहर एक हनुमान की डेरी थी वहां छोड़ गये तो हम जब गए थे तब हनुमान की डेरी पे मिले थे हमको समझा के समय पहुंचे थे तो कोई भान नहीं है पड़े रह नांग धड़ंग शरीर मोटा कई तो उसके आते चतोरी बतोरी चाय का कप लेते चाय पिलाते तो चाय हाथों तक रखते बाबा चाय है चाय है और फिर वृत्ति अंदर ले जाने के नहीं हो तो फिर चाय वापस आ फिर वो लोग प्रसाद समझते के घूट पीते जैसे शराब पीते सब तो हम भी उस टुकड़ी में थे हमको तो कुछ पाना था हम भी तो चाय हमारे तरफ लाए वो कप गिलास तो हमने देखा कि अगर पीता हूं तो मेरे को तो नफरत होती चाय आदि से नहीं पीता हूं तो महात्मा का प्रसाद का अपराध होता है तो मैंने वो चाय में से टपकी लगा के ललाक पे रखी तो देखा कि बाहर से पागल दिखते हैं लेकिन तुरंत ऑडिट कर लिया वो करके देख लिया उनको गुंडों को पता नहीं चला लेकिन हमको उनका पता चला उनको मेरा पता चला ऐसे वो तो सतो जी तो चले गए थोड़ी देर में बाद में हम पड़े रहे वहां रात्रि हो गई खिचड़ी खिलाने वाले आ गए उन्होंने खिला दिया फिर हम पड़े रहे ऐसे लेटे रहे तो हमको सौपना आया गुरु से हमने टेलीपैथी हो गई थी बातचीत कर रहे तो थे हमारा मित्र था उसको हमारा और गुरु का संवाद दिख रहा था दूसरा हमारा एक साथी था हम जगह रात्रि को वो सब चले गए तो हम एक हमारा मित्र एक हम और एक महाराज जी महापुरुष तो मेरे पास सफरचंद थे मैंने सफरचंद सुधार के उनके मुंह में रखा तो खाने लग गए तो साधकों के प्रति उनका होता है थोड़ा बहुत मैंने उनको कहा कि तुम्हारी जैसी स्थिति है देह हमको पहले बहुत विक्षेप होता था जरा सा भीड़ भड़ाका हो कोई स्त्री आ जाए तो हमको अच्छा नहीं लगता था बड़ा ऐसा कोई स्त्री सामने नहीं देख सकते जरा मैं यूं देखू तो उसको हमसी हो जाए अभी भी जरा मैं ऐसे एकांत में रहू और फिर कोई आ जा डांट दू तो उसी समय वो ऐसा हो जाएगा अब भी इन दिनों में लोगों के बीच बोल रहा हूँ नहीं, नहीं ऐसा मेरा स्वभाव था है तो राम जी का कार्य भी साथ से हुआ तो आशाराम का कार्य भी साथ दोगे तभी आपके बच्चे महान बनेंगे अकेला में तो नहीं आके जोरी जबरदस्ती गए श्री राम चो हाउ हाउ तो, तो यार जय राम जी की महाराज वेदव्यास जी ने सारस्वत्य मंत्र दिया सारस्वत्य मंत्र जपने से बुद्धि अद्भुत चमत्कारिक हो जाती है मैं आपके बीच बैठा हूँ देश परदेश जाता और लोग समझते ही बड़े विद्वान है लेकिन सच्ची बात बता दूं मैं तीन क्लास पढ़ा हुआ हूँ और कोई फालतू आवे तो कभी किसी का डांट दिया तो वो ऐसा हो जाएगा ऐसा भी कई जगह कई बात सुनी हमने तो हम विक्षेप होता है मतलब अभी स्त्री पुरुष का भेद है ना कमजोरी का हो जोर कहो जो को हमको तो भाई गुरु की कृपा हुई आसूमल से आशाराम बने लेकिन फिर भी चौथी भूमिका में भी एक तरफ संसार एक तरफ अपना अनुभव तो खींचा खींच खींचा खींच पे होता है तो उनको कहा कि ऐसी स्थिति आप जैसी कैसे आए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर पर रख दिया हमने तो समझा कि सिर दबाने को कहते हैं तो मैंने सिर दबाया तो सिर दबाया तो दूसरे दो तीन आदमी बैठे थे तो उनको पता न चले और मेरी ये जीव भाव की अंगली को उन्होंने पकड़ा पकड़ा तो मैंने सोचा कि की घिमड़े हो गए थे तो ऐसे ऐसे मैंने सहलाने लगा तो उन्होंने जोर से चार वोल्ट करंट वो उससे भी ज्यादा जोर से चुटली खाड़ी झटका झटका क्या पता ये क्या कहते हैं लेकिन मेरे मित्र जो मेरे और गुरु के बीच के सपने का संवाद देख रहे थे उन्होंने मेरे को बताया कि जब जीव भाव में आ जाते पुराने संस्कार में बाधित जीव भाव तब विक्षेप होता है जीव भाव को छोड़ो तो अभी मत और उसके बाद मेरी बहुत अच्छी स्थिति रही नहीं तो इतना एकांत का मजा लिया हुआ ये सब भीड़ भड़ाके मैं क्या लेना क्या एक दिन भी हम नहीं रुके, रुकी चल रहा है तो चल रहा है मेरा गाड़ी भी चला लेते हैं घोड़ा गाड़ी भी चला लेते हैं तब बैलगाड़ी भी चला लेते हैं चलता रहता है तो उनकी बड़ी कृपा हुई लाभ हुआ वैसे जो छठी भूमिका वाले हैं ना पदार्थ नहीं उनका जरा था स्पर्श ज्ञानी का स्पर्श दृष्टि तो काम करती लेकिन वो विधेय मुक्त जीवन छठी भूमिका वाले उत्तम कोटि के साधकों को बिना उपदेश के भी एक माई सटोरी माई थी मुंबई की वो उनकी सेवा में रही पिलाए पिला लेकिन वो तो महात्मा में रात को दो बजे सटोरी आए में था क्या नंबर आएगा चाय बाय पिलाई ताज पिलाए ताज भी फूकने लगे चाय पिलाए थे चाय भी पीने लगे क्या नंबर आएगा बोले अरे नंबर बोलो बाबा नंबर बोलो कर्जा है ऐसा है बोलो गाली भी दे उसको चाय भी पिलाते जाए उनको गाली भी देते जाए नंबर पूछने के लिए कुछ नहीं बोले बड़ी मस्ती तो वो जब चले गए तो हमने सुना कि एक सटोरी बाई भी थी बॉम्बे की बड़ी वल्ली मटका होता है ना वो खेल खेलती थी बड़ी माई थी एक बड़े बड़े पैमाने पे खेलती थी ऐसा नहीं कि आदमी सटोरिया होते या जुआरी होते बदमाश होते आजकल तो माइया भी कंपटीशन में उतरी हुई है ऐसा धंधा करने में आपको पता होगा माइया भी कई ऐसी है सटोरी वटोरी है वो तो माई ने खूब आदमी रखे उसकी सेवा में कि एक नंबर दे दे तो 25000 लगा दूं तो ल, हो जाए 25 लाख आ रहा जो माई तो सेवा कर कर करके थकी कुछ दिया नहीं तो माई ने पान मंगा के उसमें जहर डाल के उनको खिलाया बोले तू मने पान मान मेर आप खाई जऊ म कहीं नहीं था कुछ <laughs> नहीं हो तो उनके संकल्प प्रकृति के नियम बदल देता है नकल्प दिशा में ज्यादा समय रहते अनुभव वही का वही होता है लेकिन उसमें प्रगाढ़ता होती है बस नहीं तो तीन मिनट अनुभव हो जाए तो दोबारा गर्भ नहीं मिलता है सारा संसार बाधित हो जाता है जैसे सरोवर का लील हटा के तीन मिनट के लिए पानी पी लिया तो सरोवर के जल का ज्ञान तो हो गया लेकिन फिर भी लील देखेगी रेल है कि पानी फिर लील हटा के फिर पिएगा तब लेकिन उसने तो पूरी लील हटा दी सरोवर में गोता मार दिया सची भूमिका वाला वो ऐसा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 सिक्का मौका हूँ